दोनों ही पुत्रों की माताएं हैं श्री राम स्त्रियों के, के प्रति देखो तुम शिव शिव पूजा किया करो कैसे पूजा करनी होती है नित्यकर्म नाम की पुस्तक है उसे पढ़कर देख लेना देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगी फूल चंदन चंदन खींचना फूल चुनना देवता के बर्तनों को मलना देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना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 घर पर हरिनाम करने के लिए मैंने जो कहा था क्या वह हो रहा है बहू जी हाँ श्री राम की तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो खाकर आना चाहिए स्त्रियां मेरी माँ का एक एक रूप हैं इसलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता जगन माता का एक एक रूप खाकर आओगी आनंद में रहोगी यह कहकर श्री रामलाल को आदेश दिया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 पास ही अधहर डॉक्टर निताई मास्टर आज दो एक भक्त बैठे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति देखो मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है अब कुछ गुज बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे श्री राम कृष्ण तुम लोग भक्त हो तुमसे कहने में हानि नहीं आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप के दर्शन नहीं होता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 बैठक घर में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है इसीलिए भक्त की पूजा से भगवान की ही पूजा होती है केशव तथा उनके दल वालों ने इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुना पूर्णिमा की रात चारों ओर चाँदनी फैली हुई थी गंगा तट पर सीढ़ी के ऊपर हम सब लोग बैठे हुए थे मैंने कहा सभी लोग कहो भागवत भक्त भगवान उस समय सभी ने एक स्वर से कहा भागवत भक्त भगवान फिर मैंने कहा कहो ब्रह्म ही शक्ति शक्ति ही ब्रह्म है उन्होंने फिर एक स्वर से कहा ब्रह्म ही शक्ति शक्ति ही ब्रह्म है मैंने उनसे कहा जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसी को मैं माँ कहता हूँ माँ बहुत मीठा नाम है जब फिर उनसे कहा फिर कहो गुरु कृष्ण वैष्णव उस समय केशव बोला महाराज उतनी दूर नहीं इससे तो सभी लोग हमें कट्टर वैष्णव समझेंगे केशव से बीच बीच में कहता था जिसे तुम लोग ब्रह्म कहते हो उसी को मैं शक्ति आद्या शक्ति कहता हूँ जिस समय वे वाणी एवं मन से परे निर्गुण निष्क्रिय हैं उस समय वेद में उन्हें ब्रह्म कहा है जब देखता हूँ कि वे शिष्ट स्थिति प्रलय कर रहे हैं तब उन्हें शक्ति आद्या शक्ति आदि सब कहता हूँ केसों से कहा गृहस्थी में रहकर साधना होना बड़ा कठिन है जिस कमरे में आचार इमली और जल का घड़ा हो उस कमरे में रहकर संपात का रोगी कैसे अच्छा हो सकता है इसलिए बीच बीच में साधन भजन करने के लिए निर्जन स्थान में चले जाना चाहिए वृक्ष का तना मोटा होने पर उसमें हाथी बांध दिया जा सकता है परंतु पौधों को गाय बछिया बकरी चर जाते हैं इसीलिए केशव ने व्याख्यान में कहा तुम लोग पक्के बनकर संसार में रहो भक्तों के प्रति देखो केशव इतना बड़ा पंडित अंग्रेजी में लेक्चर देता था कितने लोग उसे मानते थे स्वयं साम्राज्ञी विक्टोरिया ने उसके साथ बैठकर बातचीत की है परंतु वह जब यहाँ आता था तो नंगे बदन साधुओं का दर्शन कर, करना हो तो हाथ में कुछ लाना चाहिए इसीलिए फल हाथ में लेकर आता था बिल्कुल अभिमान शून्य अधर के प्रति देखो तुम इतने बड़े विद्वान फिर डेप्टी हो फिर भी स्त्री के ऐसे बस में हो आगे बढ़ो चंदन की लकड़ी के बाद भी और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं चांदी की खान उसके बाद सोने की खान उसके बाद हीरा जवाहरात लकड़हारा वन में लकड़ी काट रहा था इसीलिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा आगे बढ़ो शिव मंदिर से उतर कर श्री राम कृष्ण आंगन में से होकर अपने कमरे की ओर आ रहे हैं है। साथ है अजहर मास्टर आदि भक्तगण इसी समय विष्णु घर के विष्णु घर के सेवक पुजारी श्री राम चैटर्जी ने आकर समाचार दिया श्री श्री की नौकरानी को हैजा हुआ है राम चैटर्जी श्री राम कृष्ण के प्रति मैंने दो दस बजे ही मैंने तो दस बजे ही कहा था आप लोगों ने नहीं सुना श्री राम कृष्ण मैं क्या करूँ राम चैटर्जी आप क्या करेंगे राखाल रामलाल ये सब थे उनमें से किसी ने कुछ न किया मास्टर किशोरी गुप्त दवा लाने गया है आलम बाज़ार से श्री रामकृष्ण क्या अकेला ही कहां से लाएगा मास्टर और कोई साथ नहीं है आलम बाजार से लाएगा श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति जो लोग रोगी की देखभाल कर रहे हैं उन्हें समझा दो कि रोग बढ़ने पर क्या करना होगा और रोग कम होने पर क्या खाएगी यह भी बता दो मास्टर जी अच्छा अब भक्त स्त्रियों ने आकर प्रणाम किया उन्होंने विदा ली श्री कृष्ण उनसे फिर बोले शिव पूजा जैसे कहा है वैसा किया करो और खापी कर आया करो नहीं तो मुझे कष्ट होता है स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना अब श्री कृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में आकर बैठे हैं वंदेपाध्याय हरी मास्टर आदि पास बैठे हैं वंदेपाध्याय के सब पारिवारिक कष्ट श्री रामकृष्ण जानते हैं श्री रामकृष्ण देखो एक कौपिन के लिए सब कष्ट है विवाह करके बाल बच्चे हुए हैं इसीलिए नौकरी करनी पड़ती है साधु कौपिन लेकर परेशान है संसारी परेशान है भार्या लेकर फिर घर वालों के साथ बनाव नहीं है इसीलिए अलग मकान करना पड़ा हंसकर चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा था सुनो सुनो नित्यानंद भाई संसारी जीव की कभी गति नहीं है मास्टर मन ही मन संभव है श्री रामकृष्ण अविद्या के संसार की बात कर रहे हैं संभव है अविद्या के संसार में संसारी जीव कहते हैं श्री रामकृष्ण मास्टर को दिखाकर वंदोपाध्याय के प्रति ये सभी अलग मकान लेकर रहते हैं एक समय दो मनुष्यों की भेंट हुई एक ने दूसरे से पूछा तुम कौन हो दूसरे ने कहा मैं हूँ विदेशी फिर उसने पहले से पूछा और तुम कौन हो मैं हूँ विरही सभी हँसे दोनों में अच्छा मेल होगा परंतु शरणागत होने पर फिर भय नहीं रहता वे ही रक्षा करेंगे हरि अच्छा तुम लोगों को उन्हें प्राप्त करने में इतना विलंब क्यों होता है श्री राम की बात क्या है जानते हो भोग और कर्म समाप्त हुए बिना व्याकुलता नहीं आती वैद्य कहता है दिन बीतने दो उसके बाद साधारण औषधि से ही लाभ होगा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 और ओझा बनकर झाड़ फूक करता हूँ ये विद्या अविद्या दोनों ही बने हुए हैं अविद्या माया द्वारा अज्ञानी जीव बने हुए हैं विद्या माया द्वारा तथा गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़ फूँक कर रहे हैं अज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञानी देखते हैं वे ही करता है, शिष्ट स्थिति तथा संखार कर रहे हैं विज्ञानी देखता है कि वे ही सब यह सब बने हुए हैं महाभाव प्रेम होने पर देखता है